श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध श्री कृष्ण भगवान का इंद्र प्रस्थ पधारना श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्षेद भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने देवर्षि नारद सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे उद्धव जी ने कहा भगवन देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है प्रभु जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसु यज्ञ वही कर सकता है जो दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरा संध को जीतना आवश्यक है प्रभो केवल जरा संध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है क्योंकि दस हजार हाथियों का बल उसे प्राप्त है उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले यही सबसे अच्छा है 100 अक्षोणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा उस समय उसे जीतना आसान न होगा जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे भगवान इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरा संध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे प्रभो आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है ब्रह्मा और शंकर तो इसमें निमित्त मात्र हैं इसी प्रकार जरा संध का वध तो होगा आपकी शक्ति से भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे जब इस प्रकार आप जरा संध का वध कर डालेंगे तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियाँ अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया है और उनके प्राणपतियों को छुड़ा दिया ठीक वैसे ही जैसे गोपियाँ शंखचूर से झुलाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय रासुई यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं इसलिए पहले आप वही पधारिए श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष ही थी देवर्षि नारद यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनकी बात का समर्थन किया अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक जैत्र आदि सेवकों को इंद्र प्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुण ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए इसके बाद रथों हाथियों घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया उस समय मृदंग नगारे ढोल शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी सतीशिरोमणि रुक्मणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियाँ अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण चंदन अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सजधजकर डोलियों रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे इसी प्रकार अनचरों की स्त्रियाँ और वारांगनाएँ भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों भाति भांति के तंबुओं कनातों कम्बलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों भैंसों गधों और खच्चरों पर लादकर तथा स्वयं पालकी ऊंट, छकड़ों और हथनीियों पर सवार होकर चली जैसे मगर मच्छों और लहरों की उछल कूच से क्षुभ समुद्र की शोभा होती है ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं छत्रों चंवरों श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों वस्त्राभूषणों मुकुटों कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शौभामान हुई देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मथुरवाणी से आश्वासन देते हुए कहा दूत तुम तो अपने राजाओं से जाकर कहना डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो मैं जरासंध को मरवा डालूँगा भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो का सुना दिया वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बात जोने लगे परीक्षेद अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त सौवीर मरु कुरु क्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत नदी नगर गांव अहिरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे भगवान मुकुंद मार्ग में दृश्य एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे परीक्षेद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है जब शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की आगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए मंगल गीत गाए जाने लगे बाजे बजने लगे बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊँचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों